संक्षिप्त महाभारत पर्व महाराज युधिष्ठिर का घबरा कर भीम सेन को अर्जुन के पास भेजना तथा भीम काचार्य पांडवों के वियोग को इस प्रकार जहां से रोने लगे तो पांचाल सोमक और पांडव भी वहां से दूर भाग गए अब धर्मला को अपना कोई सहायक दिखाई नहीं देता था उन्होंने अर्जुन को देखने के लिए सब और निगाह दौड़ाई किन्तु उन्हें न तो अर्जुन दिखाई दिए और न ही। इस प्रकार बहुत देखने पर भी जब उन्हें अर्जुन दिखाई न दिए और न उनके धनुष की तनकार भी सुनाई पड़ी तो उनकी इंद्रिया एकदम व्याकुल हो उठी वे एकदम शोक में डूब गए और भीम से उनको बुलाकर उनसे करने लगे भैया भीम जिसने रथ पर चढ़कर अकेले ही देवता गंधर्व और असुरो को परास्त कर दिया था। आज तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। को इस प्रकार घबराते देखकर राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो मैंने पहले कभी ना देखी है और न सुनी ही है पहले जब कभी हम लोग दुख से अधीर हो उठते थे तो आप ही हमें दिलासा दिया करते थे महाराज इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं न कर सकू अथवा असाध्य मानकर छोड़ दूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मन में किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए तब युधि ने में जल भरकर भर उत्तर कहा भैया देखो श्रीकृष्ण द्वारा रोष पूर्वक बजाए जाते हुए पांच जन्म शंख का शब्द सुनाई दे रहा है इससे मुझे निश्चय होता है कि तुम्हारा भाई अर्जुन आज मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और उसके मारे जाने पर श्रीकृष्ण संग्राम कर रहे हैं यही मेरे शोक का कारण है अर्जुन और सात्यकी की चिंता मेरी शोका को बार बार भड़का देती है देखो उनका मुझे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है इससे अनुमान होता है कि इन दोनों के मारे जाने पर भी कृष्ण युद्ध कर रहे हैं भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ यदि तुम मेरा कहा मानो तो जिधर अर्जुन और सातिकी गए हैं उधर ही तुम भी जाओ तुम सात्विकी का ध्यान अर्जुन से भी बढ़कर रखना वह तो मेरा प्रिय करने के लिए दुर्गम और भयंकर भारतीय सेना को डांग कर अर्जुन की ओर गया है कच्चे पक्के योद्धा तो इस विशाल वाहिनी के पास भी नहीं फटक सकते यदि तुम्हें श्रीकृष्ण अर्जुन और सात की मिल ले जाए तो सिंह नाप करके मुझे सूचित कर देना भीम सिंह ने कहा महाराज जिस रथ पर पहले ब्रह्मा महादेव इंद्र और वनुष सवारी कर चुके हैं उसी पर बैठ कर और अर्जुन गए हैं इसलिए यदपति उनके विषय में कोई खटके की बात नहीं है तो भी मैं आपके आज्ञा आप कर जेष्टिंग से, ऐसा करकर वहां से, चलते समय, महा से में, कहा महाबाह महारथी द्रोन जिस प्रकार सारी रुट्टिया लगाकर धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं वह तुम्हें मालूम ही है इसलिए मेरे लिए जितना आवश्यक यहाँ रहकर महाराज की रक्षा करना है उतना अर्जुन के पास जाना नहीं है यही बात अर्जुन अर्जुन ने भी मुझसे कही थी किंतु अब मैं महाराज की आज्ञा के सामने कुछ नहीं कर सकता महाराज है वही मुझे जाना होगा धर्मराज की आज्ञा मुझे बिना किसी प्रकार की आपत्ति के माननी होगी मैं भी अर्जुन और शर्त के जिस रास्ते से गए हैं उसी से जाऊँगा तो अब तुम खूब सावधान रहकर धर्मराज की रक्षा करना तब धृष्ट ने भीमसेन से कहा पार्थ आप निश्चिंत होकर जाइए मैं आपके इच्छा अनुसार ही सब काम करूंगा दो हजार संग्राम में का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे यह सुनकर महाबली भीमसेन अपने बड़े भाई को प्रणाम कर और उन्हें धृष्ट की देखरेख में छोड़कर अर्जुन की ओर चल दिए चलती बार राजा धीट उन्हें हृदय से लगाया और उनका के चलते समय फिर पांच जन्म की ध्वनि हुई। तिलोकी को भयभीत करने वाले शब्द को सुनकर धर्मराज ने फिर कहा देखो श्री का बजाया हुआ यह शंख पृथ्वी और आकाश को गंजा रहा है निश्चय ही अरविंद पर भारी संकट पड़ने पर श्री कृष्ण चंद्र कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं देखिए भैया तुम जल्दी ही अर्जुन के पास जाओ अब सत्रों पर अपनी भयंकरता करते, कर करते हुए चल दिए वे अपने धनुष की की डोरी खींचकर करते हुए और सोमक वीर भी बढ़ने लगे तब उनके सामने दुस्सल चित्रसेन कुंडी विमशति दुर्मुख दुस्स विकर्ण चल अनुविंद सुमुख दुर्घ बाहू सुदर्शन वृंदारक सहस्त्र सुशैन दीर्घलोचन अभय रौद्रकर्मा सुवर्मा और दुर्गोचन आदि आपके पुत्र सैनिक और पदार्थियों को भेजकर आए और उन्हें चारों ओर से घेरने लगे किंतु भी बड़ी तेजी से उन्हें पीछे छोड़कर द्रोड़ की सेना पर टूट पड़े तथा तो उनके आगे जो गज सेना थी उस पर बाढ़ों की झड़ी लगा दी पवन कुमार भीम ने दास की बात में उस सारी सेना को नष्ट कर डाला देश प्रकार वन में सड़ब के गर्जने पर भागने लगते हैं इसी प्रकार वे सब हाथी भयंकर लगे इसके बाद उन्होंने फिर बड़े जोर से द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया आचार्य ने आगे बढ़ने से रोका तथा हुए एक बार द्वारा उनके लड़ाक पर चोट की फिर वे बोले भीमसेन मुझे जीते बिना अपनी शक्ति द्वारा तुम शत्रु की सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे तुम्हारा भाई अर्जुन तो मेरी अनुमति से ही भूल गया था किन्तु तुम मुझसे पार होकर इसमें नहीं घुस सकोगे गुरु की यह बात सुनकर भीमसेन को आखिर आँखें ग्रोध से लाल हो गयी और उन्होंने निर्भय होकर कहा, कहां अर्जुन ने आपकी अनुमति से रवांगण में प्रवेश किया हो ऐसी बात नहीं है वह तो ऐसा दुर्धर्ष है कि इंद्र की सेना में भी घुस सकता है वह आपका बड़ा आदर करता है ऐसा करके उसने आपका मान ही बढ़ाया है मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ ऐसा करके भीम सिंह ने अपने काल दंड के समान कर गदा उठाई और उसे घुमा पर फेंका तुरंत ही अपने रथ से कूद पड़े और उस गदा ने घोड़े साथी और ढगा के सहित उस रथ को चूर चूर कर डाला तथा तो और भी कई वीरों का काम तमाम कर दिया अब आचार्य दूसरे रथ पर चढ़कर ग्रोह के द्वार पर आ गए और युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए महाप्राप्ति में भीमसेन क्रोध में भरकर अपने सामने खड़ी हुई रस सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे इस सेना में जो के थे, वे के बाणों से नष्ट होते हुए भी उन पर विजय प्राप्त करने की लालसा से बारम युद्ध करते रहे अब दुशासन में क्रोध में भरकर कर का काम तमाम कर देने के विचार थे उन पर एक अत्यंत तीक्षण लोहमयी रथ शक्ति फेंकी किंतु भीमसेन ने बीच भी में उस महाशक्ति के दो टुकड़े कर दिए फिर उन्होंने तीन महाबली बुन्दारक तथा अभय रौद्रकर्मा और दुर्गलोचन का भी काम थमाम कर दिया तब आपके पुत्रों ने उन्हें चारों ओर से खेल लिया और उन पर बाणों की झड़ी लगा दी भीमसेन ने हंसते हंसते आपके पुत्र बुंद अरविंद और सूर्म सुवर्मा को जवराज के घर भेज दिया फिर उन्होंने आपके सूरवीर पुत्र को घायल किया वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया इस प्रकार धीम ने सब और ताक ताक कर थोड़ी देर में अपने तेज बाणों से उस रथ सेना को नष्ट कर डाला फिर तो सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रथ की घरग्राहट सुनकर आपके पुत्र सब और भागने लगे भीमसेन ने आपके पुत्रों की भागती हुई सेना का भी पीछा किया और वे सब और कौरवों का संहार करने लगे इस तरह बहुत मार पड़ने पर वे को छोड़कर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए से भाग गए महाबली भीम संग्राम में उन सब को परास्त करके बड़े जोर से बरतने लगे अब वे रथसेना को लांघकर कर आगे बढ़े या देख कर उन्हें रोकने के लिए बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी तब आपके पुत्रों की प्रेरणा से कई धनु राजाओं ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया तब के समान गर्जना करते हुए एक भयंकर उठाकर बड़े वेग से उसने आपके अन्य सैनिकों का पर भी प्रहार किया इससे वे भयभीत होकर इस प्रकार भागने लगे जैसे सिंह की गन्द पाकर मृग भाग जाते हैं जब महारथी भीमसेन इस प्रकार कौरों का संहार करने लगे तो द्रोणाचार्य उनके सामने आए उन्होंने से से अपने लगा रथ से कूद करते हुए उनके रथ के पास पहुंच गए और उनका जुआ पकड़ के उसे दूर फेंक दिया द्रोण एक दूसरे रथ पर चढ़कर फिर गुरु के प्यार पर आ गए अपने निस्ताहित गुरु को इस प्रकार फिर अपने सामने आया देख भीमसेन फिर बड़े वेग से उनके पास गए और धुरे को पकड़कर उस रथ को भी दूर पलट दिया इसी तरह भीमसेन ने अनाथ से के आठ रथ फेंक फेंक कर नष्ट कर दिए आपके योद्धा यह सब कौतुक बड़े विस्मय भरे नेत्र से देखते रहे अब आंधी जैसे वृक्षों को नष्ट कर देती है उसी प्रकार संग्राम में क्षत्रियों का नाश करते हुए भी भीमसेन आगे बढ़े कुछ दूर जाने पर उन्हें कृतवर्मा से सुरक्षित भोज सेना मिली किन्तु वे उसे भी तरह तरह से नष्ट भ्रष्ट करके आगे बढ़ गए फिर कामडोर सेना तथा अनेकों और युद्धकुशल कुशलों को पार करने पर उन्हें युद्ध करता हुआ दिखाई दिया। तब तो वे अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने व्रथ द्वारा बड़ी सावधानी से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे आपके अनेकों योद्धाओं को लांग कर कुछ आगे गए उन्होंने जयद्रथ का व्रत करने के लिए अर्जुन को युद्ध करते देखा यह देखकर वे वर्षाकाली मेघ के समान बड़े जोर से दहाड़ने लगे गर्जनाज सुनकर धर्मपति को बड़ी प्रसन्नता हुई उनका सारा शोक दूर हो गया और उन्हें अर्जुन की विजय की भी पूरी आशा हो गई भीमसेन के सिंहनाथ करने पर वे मुस्कुरा कर मन ही मन कहने लगे भीम तुमने खूब सूचना दी तुमने अपने बड़े भाई का कहना करके दिखा दिया भैया जिनसे तुम देश करते इनकी कभी नहीं हो संग्राम में शब्द भी सुनाई दे रहा है अहो जिसने इंद्र को जीत कर खांडोवन में अग्नि को तृप्त किया एक ही धनुष से विवाद कवच को जीत लिया विराट नगर में गोहरण के लिए मिलकर आये हुए सब कौरवों को परास्त किया और दुर्योधन को छिड़ाने के लिए गंधर्वराव चित्रथ को नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण हैं और जो मुझे सदा ही परम प्रिय है वह अर्जुन अभी जीवित है।, है क्या की रक्षा में सूर्यास्त से पहले ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके लौटे हुए अर्जुन से मेरी भेंट हो सकेगी अर्जुन के हाथ से जयद्रथ को और भीम के हाथ से अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर क्या मंद दुर्योधन बचे खुचे वीरों की रक्षा के लिए हमसे वैर छोड़कर संधि करना चाहेगा इस तरह एक ओर तो महाराज युद्धिर करुणार्थ होकर तरह तरह की उधेड़ गुंड में लगे हुए थे और दूसरी ओर तो मूल संग्राम हो रहा था